भागवत महापुराण नव स्क अथ द्वित प्रसिद्ध मनु के पाँच पुत्रों का श्री श्रीशुकुवाच एवं गशुम्ने मनुवस्वतः सुते पुत्र कामस्तपस्ते पे यमुनायां शत क्षमा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार जब शुद्धुम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए तब वै मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर सौ वर्ष तक तपस्या की तथयम जन्मन देवम अपत्यार्थम हरि प्रभु इक्षवाकुपूर्वजान पुत्रान ले भे स्व दिशा इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान हरि की आराधना की और अपने ही समान दस पुत्र प्राप्त किए जिन में सबसे बड़े एक इच्छाकू थे प्रसद्धस्तो मनो मनोपुत्रो गोपालो गुरुना कृत पाला जामासाय रात्र्याम उन मनुपुत्रों में से एक का नाम था प्रसद्ध गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता एकदा प्राविशदोष्ठमसार दूलो नि सयाना गाव उ एक दिन रात में वर्षा हो रही थी उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया उससे डरकर सोई हुई गायें उठ खड़ी हुई वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगीं एकाम जग्राह बलवान सा चुक्रो सुरुरा भयातुरा क्रंदिता श्रुवा प्रसिद्ध स्रो भी सतार बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी उसका वह क्रंदन सुनकर विसिद्ध प्रसद्ध गाय के पास दौड़ आया खड़गमादाय तरसा प्रलीन ओ डुगणे अजान एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया वह समझ रहा था कि बाघ है व्याघ्रोपी कृष्ण शत्रणो निस्त्री निश्चक्राम भृसम संभीतो तो रक्तम पथि तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहाँ से निकल भागा मन्यमान हतम व्याघ्रम प्रसिद्ध परवीरहाद्राक्षे स्वहता बभ्रुम जुष्टाजा निष दुखिता शत्रुदमन प्रसिद्ध ने यह समझा कि बाघ मर गया परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है इससे उसे बड़ा दुख हुआ तम स साप कुल आचार्य कृता घत न क्षत्रबंधु शुद्रस्व कर्मणा भवितामुना यद्यपि प्रसिद्ध ने जान अपराध नहीं किया था फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दिया कि तुम इस कर्म से छत्री नहीं रहोगे जाओ शुद्ध हो जाओ एवं सप्तस्थो गुरुना प्रत्यगृहनात्ता मुनि प्रियम प्रसिद्ध ने अपने गुरुदेव का यह साप अंजलि बांध का स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे बले एकांति गो भक्त सर्वभूत सम व समस्त प्राणियों का अहेतुकैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्त के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्न्य प्रेमी हो गया विमुक्त संग शांतात्मा संयताक्षग्रह दीक्षयोपन्न कल्पयन उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई वृत्तियाँ शांत हो गई इंद्रिया वश में हो गई वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था जो कुछ दैवश प्राप्त हो जाता उसे से अपना निर्वाह कर लेता आत्मनत्मान ज्ञान तृप्त समात विचार मही मेहताम जड़ान्ध बधिरा वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधि रहता कभी कभी जड़ अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता एवं वृत्तों वनम गृष्वादाग्बुत्थित तेनोपयुक्तकणों ब्रह्म प्राप परम मुनि इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया वहाँ उसने देखा कि दावा नल धक रहा है मननशील प्रसद्ध अपने इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया कवि कनी यान विशेष निष्पृहो विसिद्धराज्यम सबंध फिर वनम निवेश चित्ते पुर सरोच सं विवेश रवया परम गत मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि विषयों से वह अत्यंत निष्पृह था यह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराज मानकर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया करुषान मानवादासन कारुषा छत जात उत्तरा पथ गोपता रो ब्रह्मण्ध मनुपुत्र करुष कारुस नामक क्षत्रि उत्पन्न हुए वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त धर्म प्रेमी एवं उत्तरा के रक्षक थे धृष्टा ध्राष्टम छत्र ब्रह्म भूतम गतम क्षित नृगस् वंश सुमतिर्भूत ज्योतिस्तों वसुहो धृष्ट के ध्रष्ट नामक क्षत्रि हुए अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए नृग का पुत्र हुआ सुमति उसका पुत्र भूतज्योति और भूतज्योति का पुत्र वसु था वसो प्रतीक सत्पुत्र ओघवान ओघवत्ता कन्या चौघवती नाम सुदर्शन उवाहता वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था उनके एक ओघवती नाम की कन्या थी भी थी जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ चित्रसेनो नरिष्या तस्य तीढ़वान्तः ततः इंद्रसेन सुत सु मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन सेन उसे ऋक्ष ऋक्ष से मीढ़वान मीढ़वान से कुर्च और उससे इन्द्रसेन की उत्पत्ति हुई वेति होता इन्द्रसेनात तस् सत्र भूत उ्रवा सुतस्त देवत्तस्तथोत इन देंसे वीति होस सतवा सत्यस्रवा से उरु उस्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई ततो भगवान ही स्वयं तथोग्निवेशो भगवान्वयंतुत का नीख्या जातु कार्यो महि देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए जो स्वयं अग्निदेव ही थे आगे चलकर वे ही कानिन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए ब्रमा कुल्निवेश नृप नरिष्यंतान्वय प्रोक्तो दृष्टवश मत परीक्षित ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है इस प्रकार नरष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया अब दिष्ट का वंश सुनो नाभागो दिष्टपुत्रो न्य कर्मणावशिशता भलंदन सुतस्त प्रियंदना दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया उसका पुत्र हुआ भलंदन और उसका वस् प्रीति वस् प्रीते सुतः प्राशुत सुत प्रमति विदुहो खनि प्रम प्रमते तस्मह चाक्षुष विमिशति वस् प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति प्रमति के खनित्र खनित्र के चाक्षुस और उसके विमिशति हुए विमसति सुतोरंभ खनिनेत्रो से धार्मिक करंधमो महाराज तस्याीता सुत मरुत चक्रवर्ती भूत संवर वही महायोग्य गिता विवंसती के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए उनके पुत्र करंधम और करधम के अभीक्षित महाराज परीक्षित अभीक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था मरुत यथा यज्ञो न तथान्य कचन सर्व हिरण्वासी यत किंचित चा शोभनम मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे अमाद्यन्द्र सोमेन दक्षिणारभी मरुता परवेष्टारो विस्वेदेवासभासद उस यज्ञ में इंद्र सोम पान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विस्वेदेव सभासद थे मरु तस्म पुत्र तस्सी राजवर्धन शुभृते स्तुत सौधृते जो नरसुतः मरुत के पुत्र का नाम था दम दम से राज्य वर्धन उसे सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई तत्त केवल तस्मा बंधुमा वेगमानसत बंधु तस्वदिंदुर्मीपति नर सेवल के केवल केवल से बंधुमान और बंधुमान से वेगवान वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ तम भेजे लंबुसा देवी भजनीया गुणालय वरा अप्सरातः पुत्रा कन्याचे भवत तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वर्णन किया जिससे उनके कई पुत्र और इडभिडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई तस्मुत्पादयामा सभी स्रवाधन दम सुत प्राधा विद्या परमागेशरा पिता मुनिवर विश्रमा अपने योगेश्वर पिता पुलस्थजी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविदा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को कुव पुत्र रूप में उत्पन्न किया विशाल शून्यबंधुस् धूम्रकेतुता विशालो वंशकृद राजा वैशाली निर्मभ पुरी बिंदु के अपनी धर्मपत्नी से तीन पुत्र हुए विशाल शून्य और धूम्रकेतु उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई हेमचंद्रशुतस्त धूम्राक्ष्म तत्पुत्र महादास साह सहदेवजह विशाल से हेमचंद्र हेमचंद्र से धूम्राक्ष धूम्राक्ष से संयम और संयम से दो पुत्र हुए कृषास और देवज कृषास्वा सोमदत्तोंवेधरस्पतिम इष्ट पुरुषमापाग्र गति योगेश कृषास के पुत्र का नाम था सोमदत्त उसने अश्वेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की सोमदत्ते सो सुमते तसो जन्मे जय हे ते वैशाल भूपाल तृण बिंदो सोमदत्त सो का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मे जय ये सब त्रिनबिंदु की कृति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पार हस्यां सहीता नवस्कंधे द्वितय